रघुराज आप स्वामी मेरे कहना कुछ नहीं आपसे है मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि ताप से है यह ध्यान रहे अग, हे अग्निदेव है आज तुम्हारा भला नहीं यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे से शत्रुता नहीं अन्यथा शपथ मारुत की है विद की हरि की शंकर की है भक्षण कर लूँगा तुमको भी सौगंध राम रघुबर की है भूमंडल होगा खंड खंड आकाश रसातल जाएगा आकाश रसातल जाएगा जय पाकर अग्निलोक तक पर माता का बेटा लाएगा जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा पृथ्वी की पंच तत्व सब सृष्टि मिटाई जाएगी चार ही तत्व से सब जगकी रचना रचवाई जाएगी इतना कह झपटे उधरंग जभी वीर बजरंग तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है वह मृत जगत के जननी को जगपति के सन्मुख लाती है सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मृत विलीन हुई मिट गया अंधेरा अपयस का प्रकटित यश प्रभा नवीन हुई मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है या अग्निदेव की साक्षी से सतवंते का सत चमका है थे बाय दिथि अब बेही दाए रघुबीर सुहाते थे बड़भागी थे से प्रवंत न चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे शोभा युगल स्वरूप के थे समय अपार गुप्त प्रकट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार उसी समय पर लोक से विजय बधाई हेतु आये सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल के तू कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और न मानते हैं निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में मानते हैं जब अवध सूक्ष्म के हो समाप्त तब दशा दूसरी गहता है दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में वासना राम दर्शन के थे अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को नैनामृत छवि के धारा से व्याकुल मन का घट भरने को योग दृष्टि से भेद यान गये सब राम पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम मुस्कराते हुए पिता बोले अब रही नशेष कामना है इस रूप माधरी को पाकर पूरी हो गई वासना है जी जीना मरना सब सफल हुआ तज कर पाकर फिर याद तुम्हें अब मैं तुम में लय होता हूँ देकर आत्मा का राज तुम्हें यह सच्चे सांत्वना थे प्रकट प्रपंच विशेन पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ स्तर तदुपरांत सहित आये पास प्रभु गुण गण गाली लगा सब सुर दल सोल्लास जय तुमने दशानन पे पाए है तुम्हें रघु रघुकुल की किराई बधाई है जय तुमने दशानन पे पाई है तुम्हें रघुकुल की किराई बधाई है वीरता की पता का उड़ाई है तुम्हें रघुकुल की किराए बधाई है दुष्टों ने ऐसा दबाया जो हमको जीवित मृतक सा बनाया था हमको फिर हम में नई शक्ति आई है तुम्हें रघुकुल के राय बधाई है आज सवारे है ताप निवारे हैं दासोबारे हैं तुमने राम लीला धाम शोभाम सत्यकाम पूर्ण काम पीड़ा मिटाई है बाधा हटाई है सुब घड़ी आई है भेट रहलाए है जग में कमाई है जय जयकाल धनी चौदह भुवन में वह छायी है तुम्हे रघु के किराए बधाई है जय तुमने दसानंद पर पाई है तुम्हे रघु के किराई बधाई है तुम्हे रघु के किराई बधाई है वीर कपिदल को सुरसुधा से जीवन मिला नवीन राक्षस ज संजय इसलिए हरिमे हुए विलीन बेट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार बाट दे साथियों को प्रभु ने कर सत्कार रखा आपने कार्य को केवल पुष्पयान राजे से था लखनय उस पर कृपा निधान ये असंख्य कप जो आज्ञा कार्य दास विदा उन्हें करने लगे सादर रमानिवास बोले शरण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है जिस नाते के आगे जय में जग का नाता सब थोड़ा है जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़ कर रहता है हम दो भाई व्याकुल विहल बन बन में मारे फिरते थे सीता से रत्नमंजरी मंजरी खो निर्धन दुखियारे फिरते थे ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है उस सहायता के रामचंद्र चंद्र कर सकते नहीं बढ़ाई है सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है उपकार किस तरह करते हैं यह नरदल को दिखलाया है तुमने ही रावण मारा है सीता का कष्ट निवारा है मैं नाम मात्र का विजयी हूँ वास्तव में काम तुम्हारा है जाओ पर इतना ध्यान रहे मन मेरा धाम तुम्हारा है अब तक तुम रहे राम के थे पर अब मैं अब से राम तुम्हारा है प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद चले भक्ति का दान ली कह जय हनुमत सुग्रीव विभीषणाद प्रभु थे साथ चाहते थे इतने बेखबर प्रेम में थे तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए थे जम्बुवान जब अंगद यादिक रह सके हुई इस प्रकार निर्जनों को लेकर अपने साथ गजान गौर शिव चले अवध रघुनाथ चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पकयान तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान रहा एक दिन अवध में पहुँचो अवध प्रदेश शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश जो आज्ञा कह कर चले पवन तन सान बालमेक मुनि से इधर बेटे रघुकुल चंद मुन बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम अभी हुआ ही है कहाँ रावण का बधराम माया का सागर चतुर्द है उसमें शरीर यह लंका है बैठा है अहंकारी रावण जो बजा रहा निज का है घननाद स्वार्थ का है इसमें आलस है कुंभकर्ण भगवन वध करो कृपा सर का तब हो भू भार हरण भगवन जन के जब इस भाति हो पूर्ण सफल सब काज तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज श्यालखन के साथ आँखों में रहना श्यालखन के साथ आँखों में रहना इस रूप से नाथ हृदय के बीच बिचरना श्या लखन के साथ आंखों में रहना सिर पे जटा का मुकुट मुकुटराज तन पे वल कल चीर हाथ धनुष कांधे निसंग को चुटकी में होती प्रेम प्रेमयस्त्र सरजी सर हो सर पही है अब चरण पखार तभी प्रसादी चरणों लकले जन का विस्तार राधे श्याम न छोटे जैसे लोभी के धन धाम त्योही मेरे रोम रोम में रमी रमा पति राम शियाल लक्ष्मण के साथ आँखों में रहना सियाल शियालखन के साथ आँखों में रहना इसे रूप से नाथ दे के बेच सियाल शियालखन के साथ आँखों में रहना